बार वहां अध्याय पुनः भगवती श्रुति कहती हैं हरे हे अमाम धृसानो रुक्म उर्व्याव्याद्यो ध्रम अदृस्मयो श्रेय रोचानः अग्निरम्रेतो आवावद्भयो यदेनं द्य रजंत सुरेताह अर्थात सूर्य पूर्व दिशा में दृष्टि गोचर हो रहे हैं सूर्य के आज के दिन भर की आयु संघर्षपूर्ण है सूर्य शोभा के लिए प्रकाशित हो रहे हैं यजमानों ने जब स्वर्ग लोक से सूर्य को प्रकट किया तब हावी ग्रहण करने के लिए सूर्य अग्नि रूप में आ गए सूर्य समान मन से सुभाहु और दिन की यात्रा करते हैं एक दिन से बिल्कुल अलग रूप वाले एक शिशु को ये देव उपयुक्त रीति से पोषण करते हैं सूर्य स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के बीच चमकते हैं वैसे ही धनदाता देवगण अग्नि को धारते हैं सूर्य विश्व रूप हैं सूर्य कवि हैं सूर्य दोपायों और चौपायों का कल्याण करते हैं सूर्य वरणीय हैं सूर्य सभी को प्रेरित करते हैं सूर्य पोखा देवी के जाने के बाद आकाश में शोभित होते हैं हे सविता देव आप गरुड़ स्वरूप हैं त्रिवत् स्तोम आपका आशिर है गायत्री छंद आपके नेत्र हैं भ्रत साम और रथंतर साम आपके दोनों पंख हैं पंचदश स्टोम आपकी आत्मा है छंद आपके अंग हैं सब यह जो आपके इनाम हैं साम आपका शरीर है यज्ञ यज्ञमय साम आपकी पूंछ है दृष्टियों में मौजूद अग्नि आपके पंख हैं आप शुभ गतिवान हैं आप स्वर्ग लोक में उड़िए आप शुभेच्छा से उड़ान भरिए हे अग्ने आप विष्णु के पदन्यास हैं आप शत्रु नासी हैं आप गायत्री छंद पर आरूढ़ होने की कृपा कीजिए आप पृथ्वी का अनुकरण करने की कृपा कीजिए आप विष्णुदेव का क्रमण्यास हैं आप शत्रु का अभिमान नष्ट करने वाले हैं आप त्रिष्टुप छंद पर आरूढ़ होने की कृपा कीजिए आप अंतरिक्ष का अनुकरण करने की कृपा कीजिए आप विष्णु का पदन्यास हैं आप न करने योग्य आचरण करने वाले के नाशक हैं आप जगती छंद पर आरूढ़ होने की कृपा कीजिए आप स्वर्ग लोक का अनुकरण करने की कृपा कीजिए आप विष्णु का पदन्यास हैं आप शत्रु नाशक हैं आप अनुष्टुप छंद पर आरूढ़ होने की कृपा कीजिए आप सारी दिशाओं का अनुकरण करने की कृपा कीजिए अग्नि बादल के समान करस्ते हैं स्वर्ग लोक से वह पृथ्वी पर व्याप्त होते हैं लताओं को घेर लेते हैं अग्नि शीघ्र चलते हैं अगने समिधावान हैं, अगने शब को प्रकासित करते हैं, अगने अपने प्रकास से शब को प्रकासित करते हूं, हे अगने, आप हमारे सम्मुख पदारते हैं, आप आयु के साथ हमारे पास पधारिए आप वर्चस्व के साथ हमारे पास पधारिए आप संतान के साथ हमारे पास पधारिए आप धन के साथ हमारे पास पधारिए आप बुद्धि के साथ हमारे पास पधारिए आप ऐश्वर्य के साथ हमारे पास पधारिए आप पोषण के साथ हमारे पास पधारिए हे अग्ने आप श्रेष्ठ अंग वाले हैं हम आपकी सैकड़ों प्रक्रमाएं करते हैं हम आपकी हजारों प्रक्रमाएं करते हैं आप हमें पोषकता देने वाला पोषण दीजिए आप हमें नष्ट हुआ पशुधन प्राप्त कराने की कृपा कीजिए आप हमें नष्ट हुआ धन प्राप्त कराने की कृपा कीजिए हे अग्ने आप हमें उर्जस्वी बनाइए आप हमें बारंबार संपन्न बनाने की कृपा कीजिए आप बार-बार आयु संपन्न बनाने की कृपा कीजिए आप बार-बार पाप से या बचाने की कृपा कीजिए हे अग्ने आप धन के साथ पधारिए आप पृथ्वी को जलधारा से सींचिए यह जलधारा प्यास बुझाने वाली है आप पूरे संसार को इससे सींचिए हे अग्नि हमने आपको आमंत्रित किया है आप उर्वा के भीतर स्थित होने की कृपा कीजिए आप इसके भीतर ध्रुव होइए आप अविचल होकर रहिए सभी आप को चाहें यज्ञ की कृपा से पूरा राष्ट्र भ्रष्ट होने से बचे हे वरुण आप हमारे ऊपर के बंधन दूर कीजिए आप हमारे बीच के बंधन दूर कीजिए आप हमारे नीचे के बंधन दूर कीजिए आप आदित्य के पुत्र हैं आप आदित्य के प्रति अनागत हैं अग्नि विशाल है अग्नि प्रज्वलित है अग्नि उषा के आगे स्थित है अग्नि अंधकार से ज्योति की ओर जाते हैं अग्नि सूर्य के साथ सामने प्रकटे अग्नि अंधकार नाशक के साथ प्रकटे अग्नि के उत्पन्न होते ही सभी लोक लोकांतरों को व्याप्त कर लिया अग्नि गमनशील है अग्नि पवित्र स्थान में रहने वाले हैं अग्नि धनवर्षक हैं अग्नि सबको बरसाने वाले हैं अग्नि अंतरिक्ष में होने वाले हैं अग्नि देवों के आपवाहक हैं अग्नि वेदी में स्थित रहने वाले हैं अग्नि सर्वत्र पूज्य है अग्नि यज्ञ गृह में रहने वाले हैं अग्नि मनुष्यों के प्राण के रूप में रहते हैं अग्नि जोमवासी हैं अग्नि चिंगारे से उत्पन्न होते हैं अग्नि ऋत से उत्पन्न है आग्नेय पत्थर से उत्पन्न है अग्नि विशाल है हे अग्नि माता आप माता की गोद में बैठने की तरह आप इस आसन पर विराजिए आप सर्वज्ञ हैं आप विद्वान हैं आप अपने ताप से इस मटिया को मत तपाइए आप अपनी भीतरी ज्योति से हमेशा चमकिए हे अग्नि यह उरवा आपका घर है आप अपने उरवा से घर में चमकीए आप अपने ताप से इसे तपाइए आप सर्वज्ञ हैं आप कल्याणकारी होइए हे अग्नि आप मेरे प्रति भी कल्याणकारी होकर इस उरवे के घर में विराजिए यहां भी कल्याणकारी होकर ही रहिए आप सभी दिशाओं को कल्याणकारी बनाइए यह उरवा आपका मूल स्थान है आप इसमें स्थित होने की कृपा कीजिए सर्वप्रथम स्वर्ग लोक में अग्नि का जन्म हुआ दोबारा हमारे पास मनोज से लोक में अग्नि का जन्म हुआ मेघ के रूप में अग्नि का जन्म हुआ तीसरी बार निरंतर प्रभावित होने वाले जलो में अग्नि का जन्म हुआ अग्नि निरंतर प्रवाहमान है हे अग्नि हम आपको तीन प्रकार से तीन रूपों में जानते हैं आप रक्षक हैं आप सर्वत्र व्याप्त हैं हम आपके परम गुप्त रूप को भी जानते हैं हम आपके मूल उत्स्रोद को भी जानते हैं जहाँ आप इन रूपों में प्रकट हुए हैं हे अग्नि प्रजापति देव सबके कल्याणदायक हैं प्रजापति देव आपको ईंधनमय बनाते हैं परमात्मा सर्वद्रष्टा है वही आपको प्रज्वलित करते हैं आप स्वर्ग लोक के स्तन जैसे हैं आप ही सबकी बढ़ोतरी करते हैं अग्नि के गरजने की आवाज मेघ के गरजने की आवाज के समान है प्रत्येको मेक के समान भी विभोते हैं समिदावान अग्नि स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को प्रकाशित करते हैं अग्नि स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के मध्य चमकते हैं अग्नि उदारता से धन देने वाले हैं धनधारी हैं मनुष्यों को स्वर्ग प्राप्त कराने वाले हैं सोम के पालक हैं बल्कि पुत्र हैं जलों के राजा हैं प्रदीप्त होने वाले हैं सबके आगे शोभित होने वाले हैं अग्नि संसार के पताका है अग्नि संसार का गर्भ है उत्पन्न होकर अग्नि स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को व्याप्त कर देते हैं इंद्रदेव जैसे देवराज इंद्र रूप के वहा बड़े हैं बड़े-बड़े पर्वतों को भी भेद देते हैं पांच व्यक्ति अग्नि की पूजा करते हैं अग्नि इच्छा करने योग्य है अग्नि पवित्र है अग्नि दुष्टों के प्रति प्रेमहीन है अग्नि श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं अग्नि अमर है मनोशन को इचा पूरक करने वाली है अग्नि का धुआं ऊपर की ओर जाता है अग्नि चमकीली है अग्नि अपनी शोभा स्वर्ग लोक तक फैलाती है अग्नि दर्शनीय है रुक्म जैसी आभा वाली है अग्नि अपनी आभा से पृथ्वी पर शोभित होते हैं चमकते हैं अमर हैं श्रेष्ठ वीर्य वाले हैं आप पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोगों के बीच शोभायमान हैं हे Agne आप सौभाग्यदायक हैं आप यजमान के कल्याणार्थ आए आप यजमान ने आपके लिए विभिन्न से और पवित्रता पूर्वक भोग की सामग्री बनाई है आप घी से लथपथ उस सामग्री को ग्रहण करने की कृपा करें आप अपने यजमान को स्वर्ग के सुख प्राप्त कराने की कृपा कीजिए हे अग्निदेव आप यजमान को श्रेष्ठ यशदाई कामों में लगाने की कृपा कीजिए आप यजमान को शास्त्र के पठन पाठन में लगाने की कृपा कीजिए सूर्य प्रिय है अग्नि प्रिय है इनकी कृपा से हम उन्नतशील पुत्र प्राप्त करें इनकी कृपा से हम उन्नतशील पौत्र प्राप्त करते हैं इनकी कृपा से हम अति अभ्युदय को प्राप्त करते हैं हे अग्ने हम यजमान प्रतिदिन आपका अनुश्रण करते हैं यजमान आपकी कृपा से सभी प्रकार के धन प्राप्त करते हैं आपके साथ हम सभी प्रकार के धन की इच्छा करते हुए ऊजस्यों की तरह गायों के बारे में चले जाएं अग्नि यजमानों के द्वारा सेवन योग्य है अग्नि विद्वानों के द्वारा स्तुति किए जाने योग्य है अग्नि नायक है अग्नि सोम पालक है हम द्वेष रहित स्वर्ग लोक का आवाहन करते हैं हम द्वेष रहित पृथ्वी लोक का आवाहन करते हैं हे देव आप हमें सुवीर बनाइए आप हमारे लिए धन धारिए